पत्रावली तीन सौ छियानवे स्वामी ब्रह्मानंद को लिखे अल्मोड़ा बीस मई अठारह सौ अंठानवे अभिनन हृदय तुम्हारे पत्र से ये सब समाचार विदित हुए तुम्हारे तार का जवाब पहले ही दे चुका हूँ निरंजन तथा शाह गोविंदलाल काठ गोदाम में योगेन माँ के लिए प्रतीक्षा करेंगे मेरे नैनीताल पहुँचने पर किसी का कहना न मानते हुए घोड़े पर सवार होकर बाबूराम यहाँ से नैनीताल पहुँचा एवं वहां से लौटने के दिन भी हमारे साथ घोड़े पर सवार होकर ही वह लौटा डंडी पर चढ़कर आने के कारण मैं पीछे रह गया था रात में जब मैं डाक बंगले में पहुंचा, तब पता लगा कि बाबू राम पुनः घोड़े से गिर गया था एवं उसके हाथ में चोट लगी है यद्यपि हड्डी नहीं टूटी है मेरे फटकारने के भय से वह देसी डाक बंगले में ठहरा है क्योंकि उसके गिर जाने के कारण कुमारी मैकलाउड ने उसे अपनी डांडी देकर और स्वयं घोड़े पर सवार होकर लौटी है उस रात्रि में उससे मेरी भेंट नहीं हुई दूसरे दिन जब मैं उसके लिए डांडी की व्यवस्था कर रहा था तब पता लगा कि वह पैदल ही चला गया है तब से उसका और कोई समाचार नहीं मिला है दो एक जगह तार दे चुका हूँ किंतु कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है संभवतः किसी गाँव में वह ठहरा होगा वह अच्छी बात नहीं है ऐसे लोग केवल परेशानी ही बढ़ाते हैं योगेन मां के लिए डंडी की व्यवस्था रहेगी किंतु और लोगों को पैदल चलना होगा मेरा स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बहुत कुछ अच्छा है किंतु डिप्सिप्सिया बदहजमी अभी दूर नहीं हुआ है एवं नींद ना आने की शिकायत भी दिखाई देने लगी है यदि डिप्टसिया की कोई लाभप्रद आयुर्वेदिक दवा तुम भेज सको तो अच्छा है वहाँ पर इस समय जो दो एक केस रोग का आक्रमण हो रहे हैं उनकी उचित व्यवस्था के लिए सरकारी प्लेग अस्पताल में पर्याप्त स्थान है और प्रति मोहल्ले में अस्पताल खोलने की चर्चा चल रही है इन बातों की ओर ध्यान रखकर जैसा उचित समझो व्यवस्था करना किंतु तो बाग बाजार में कौन क्या कह रहा है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है उसे जनता का मत नहीं मान बैठना जरूरत के समय अभाव नहीं होना चाहिए साथ ही धन का अपव्यय न हो यह ख्याल रखकर कार्य करना बहुत सोच समझकर कर के नाम से रामलाल के लिए इस समय कोई जगह खरीद देना परमाराध्या माता जी एवं उनके बाद रामलाल फिर शिव उनका उत्तराधिकारी सेवक बनेगा अथवा तुम जैसा उचित समझो वैसी व्यवस्था करना यदि इस समय मकान का कार्य प्रारंभ करना तुम्हारी राय में ठीक प्रतीत हो तो शुरू कर देना क्योंकि नए बने हुए मकान में नमी होने के कारण एक दो माह तक न रहना ही उचित है दीवाल का कार्य पीछे होता रहेगा पत्रिका के लिए अर्थ संग्रह की चेष्टा हो रही है बारह सौ रुपये पत्रिका के लिए मैंने जो भेजे हैं उनको उसी कार्य के लिए रख देना यहाँ पर और सब लोग सकुशल हैं कल सदानंद के पैर में मोज आ गई उसका कहना है कि शाम तक वह ठीक हो जाएगी इस बार अल्मोड़ा की जलवायु अत्यंत सुंदर है साथ ही सेवियर ने जो बंगला लिया है अल्मोड़ा में उसे उत्कृष्ट माना जाता है दूसरी ओर चक्रवर्ती के साथ एनीबेसेंट एक छोटे बंगले में है चक्रवर्ती इस समय गगन गाजीपुर का जमाई है मैं एक दिन मिलने गया था एनीबेसेंट ने मुझसे अत्यंत नम्रता के साथ कहा कि मेरे संप्रदाय के साथ उनके संप्रदाय की संसार भर में सर्वत्र प्रीति बनी रहनी चाहिए आज चाय पीने के लिए बेसेंट की यहाँ आने की बात है हमारे साथ की महिलाएं निकट ही एक दूसरे छोटे बंगले में हैं और वे कुशल कुशलपूर्वक हैं केवल आज कुमारी मैकलाउड कुछ अस्वस्थ हो गई हैं हरी है सेवियर दिनों दिन साधु बनता जा रहा है तुम हरी भाई का नमस्कार तथा सदानंद अजय एवं सुरेंद्र का प्रणाम जानना मेरा प्यार ग्रहण करना तथा सबसे कहना इति सस तुम्हारा विवेकानंद पुनश्च सुशील से मेरा प्यार कहना तथा कन्हाई इत्यादि सभी को मेरा प्यार विवेकानंद खेतली के महाराज को लिखित अल्मोड़ा 9 जून अठारह सौ महाराज यह जानकर कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं बहुत दुख हुआ आप बहुत शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे मैं अगले शनिवार काश्मीर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ मेरे पास आपके रेसिडेंट के नाम परिचय पत्र है लेकिन अच्छा हो कि आप कृपया उन्हें एक पत्र लिखकर सूचित कर दें कि आपने मुझे परिचय पत्र दिया है कृपया जगमोहन से कहें कि वह किशनगढ़ के दीवान साहब को उनके वचन की याद दिला दें उन्होंने वादा किया था कि वे व्यास सूत्र का निम्बार्क भाष्य तथा अन्य भाष्य अपने पंडितों के द्वारा भेजेंगे प्रेम और मंगल कामनाओं के साथ आपका विवेकानंद पुनस् बेचारे गुडविन का देहांत हो गया जगमोहन उसे अच्छी तरह जानता है यदि मिल सके तो मुझे दो व्याघ्र चर्म चाहिए मठ के यूरोपियन बंधुओं के लिए पश्चिम वासियों के निमित्त यह सबसे उपयुक्त उपहार है विवेकानंद तीन सौ अन्ठानबे सरफराज हुसैन को लिखित अल्मोड़ा 10 जून अठारह सौ प्रिय मित्र आपका पत्र पढ़कर मैं मुग्ध हो गया और मुझे यह जानना अति आनंद अति आनंद जानकर अति आनंद हुआ कि भगवान चुपचाप हमारी मातृभूमि के लिए अभूतपूर्व चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं चाहे हम उसे वेदांत कहें या और किसी नाम से पुकारें परंतु सत्य तो यह है कि धर्म और विचार में अद्वैत अंतिम शब्द है और केवल उसी के दृष्टिकोण से सब धर्मों और संप्रदाय को प्रेम से देखा जा सकता है हमें विश्वास है कि भविष्य के प्रबुद्ध मानवीय समाज का यही धर्म है अन्य जातियों के अपेक्षा हिंदुओं को यह श्रेय प्राप्त होगा कि उन्होंने इसकी सर्वप्रथम खोज की इसका कारण यह है कि वे अरबी और हिब्रू दोनों जातियों से अधिक प्राचीन हैं, परंतु साथ ही व्यवहारिक अद्वैतवाद का जो समस्त मनुष्य जाति को अपने ही आत्मा का स्वरूप समझता है तथा तो उसी के अनुकूल आचरण करता है विकास हिंदुओं में सार्वभौमिक भाव से होना अभी भी शेष है इसके विपरीत हमारा अनुभव यह है कि यदि किसी धर्म के अनुयायी व्यवहारिक जगत के दैनिक कार्यों के क्षेत्र में इस समानता को योग्य अंश में ला सके हैं तो वे इस्लाम और केवल इस्लाम के अनुयायी हैं यद्यपि सामान्यतः जिस सिद्धांत के अनुसार ऐसे आचरण का अवलंबन है उनके गंभीर अर्थ से वे अनभिज्ञ हैं जिसे कि हिंदू साधारणतः स्पष्ट रूप से समझते हैं इसलिए हमें दृढ़ विश्वास है कि वेदांत के सिद्धांत कितने ही उदार और विलक्षण क्यों न हो परंतु व्यवहारिक इस्लाम की सहायता के बिना मनुष्य जाति के महान जन समूह के लिए वे मूल्यहीन हैं हम मनुष्य जाति को उस स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं जहां न वेद है न बाइबिल है न कुरान परंतु वेद बाइबिल और कुरान के समन्वय से ही ऐसा हो सकता है मनुष्य जाति को यह शिक्षा देनी चाहिए कि सब धर्म उस धर्म के उस एक मेवाद्वितीय के भिन्न भिन्न रूप हैं इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इन धर्मों में से अपना मनोनुकूल मार्ग चुन सकता है हमारी मातृभूमि के लिए इन दोनों विशाल मतों का सामंजस्य हिंदुत्व और इस्लाम वेदांती बुद्धि और इस्लामी शरीर यही एक आशा है मैं अपने मानस चक्षु से भावी भारत की उस पूर्ण अवस्था को देखता हूं, जिसका इस विप्लव और संघर्ष से तेजस्वी और अजय रूप में वेदांती बुद्धि और इस्लामी शरीर के साथ उत्थान होगा सर्वदा मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु आपको मनुष्य जाति की सहायता के लिए विशेषता हमारी अत्यंत दरिद्र मातृभूमि के लिए एक शक्ति सम्पन्न यंत्र बनावे भवदीय स्नेहबद्ध विवेकानंद श्री ईटी स्टडी को लिखित काश्मीर तीन जुलाई अठारह सौ अंठानवे प्री स्टडी दोनों ही संस्करणों के लिए मैंने स्वीकृति दे दी है हमने यही निश्चय किया था कि किसी के भी द्वारा मेरी पुस्तकों को प्रकाशन पर हमें आपत्ति ना होगी श्रीमती बुल इस संबंध में सब जानती है और वे तुम्हें पत्र लिख रही है हाल ही में कुमारी साउटर का एक सुंदर पत्र मुझे मिला वह सदा की भांति ही सौहार्दपूर्ण है तुम्हारे श्रीमती स्टडी बच्चों के लिए प्यार के साथ सतत भगवत पदाश्री विवेकानंद